आज दो नवंबर दो हज़ार सत्रह गुरुवार का दिवस है और हरिहर के कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम इस स्पंदिका का अध्ययन करने के क्रम में इस स्पंदिका के अंतिम छोर पर आ गए हैं जो अंतिम पांच सूत्र यहां पर लिखे गए हैं इनमें से आरंभिक दो सूत्र हमने पिछली बार वैसे देख लिए थे लेकिन उनको अपन अति संक्षेप में समझते हुए उस भूमिका को पकड़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं जो हमने ये जो उन श्लोक है इसके ठीक पहले तीन श्लोकों पढ़े थे जिसमें तीन मलों के बारे में बताया गया आणव मल मुख्य है मई मल है कार्म मल तीसरा है मुख्य है कार आणोमल आणोमल यानी हमको अपने स्वरूप का ज्ञान उसी का नाम आणोमल जो इस शरीर से बोलता है जो इस शरीर के द्वारा क्रियाएं करने में रुचि रखता है जो कानों के द्वारा सुन रहा है जो आँखों से देख रहा है जो जुबान से चख रहा है जो चर्म से छू रहा है ऐसा जो इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर को उपयोग में ला रहा है वही शिव है परम शिव की परिभाषा इससे मिलाकर और कुछ भी नहीं परशु की परिभाषा यही है कि जो इस शरीर का उपयोग लेते हुए इस संसार के समस्त कार्यों को कर है यानी इस शरीर से बोलने वाला इस शरीर से सुनने वाला इन आँखों से देखने वाला शिव ही है अन्यथा जितनी इंद्रियां हैं वो जड़ है और ये बात हम नहीं जानते हम मानते हैं कि हम शरीर हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम दुखी हैं या हम सुखी हैं या हम विद्वान हैं या हम धनवान हैं या हम युवा हैं या हम किसी एक विशिष्ट स्थान के रहने वाले हैं इस प्रकार की ये जो हमारी शरीर से संबंधित बातें साथ ही साथ हम कहते हैं कि ये हमारा पुत्र है ये हमारा मित्र है या हमारा पड़ोसी है ये सब बातें ये हमको भुला देती हैं कि हम वास्तव में कौन है हम अपने शरीर के संबंधियों को संबंधी समझते हैं और जो शरीर से संबंधित नहीं उनको दूरस्थ समझते हैं ये तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो दूर का आदमी है तो इस प्रकार की ये जो भेद की विचारधारा है ये हमको उस आणोमल में ढकेल देती आणोमल वो है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं पहचानते हमें शरीर और शरीर के संबंधियों और शरीर से संबंधित अन्य जड़ और चेतन वस्तुओं को अपना स्वरूप समझता है और इस शरीर का उपयोग करके जो चेतना इस ब्रह्मांड का अवलोकन करती है उसको हम भूल जाते हैं जैसे हम कुर्ची को देखते हैं तो कुर्छी को तो देखते हैं पर उस कुर्सी को देखने वाले को भूल जाते हैं तो सबसे मोटी बात यह है कि हमको सतत एक जागरूकता की ज़रूरत है जिस जागरूकता में हम किसी भी क्रिया को करते वक्त किसी भी आनंद को लेते वक्त किसी भी भोग को भोगते वक्त उस भोग पर ना ध्यान केंद्रित करते हुए उस भोगता पर ध्यान केंद्रित करें जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि आज दाल बढ़िया बनी है आज सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है वास्तव में न तो कोई सब्जी में स्वाद है न कोई दाल में स्वाद है न कोई मिठाई में मिठापन है ये सब हमारे भीतर है हमारी चेतना के विभिन्न आनंद जो मीठा है वो चेतना में है उस जड़ पदार्थ में कुछ भी नहीं है उस मिठाई में कुछ नहीं है मिठाई तो एक औजार है जो आपके अंदर की मिठास को उगाड़ देती है इसलिए जो भी आनंद देने वाली वस्तुएँ या व्यक्ति हैं हमारे आसपास के वातावरण में वो मात्र एक औजार हैं इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे अंदर के आनंद को उगाड़ देते हैं ये बात काश्मीर शिव दर्शन बड़ी प्रबलता से समझाता है कि हमारे सारे आनंद जो जीवन के हैं वो समस्त आनंद अंदर अवस्थित हैं पहले से हैं ये शिव की आनंद शक्ति के कारण है या शिव की आनंद शक्ति ही है जो क्षणभर को अनावरत होती है और फिर से आवरत हो जाती है जब तक हम इस पूरे पूर्याष्टक के बंधन में हैं तब तक वो पूर्णतः अनावरत नहीं होती अनावरत होती है और फिर से आवरत हो जाती हमको कोई भी आनंद क्षणभर के लिए मिलता है उसके बाद फिर हम उसी सतत स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पर वो आनंद फिर हम उस आनंद का इंतजार करने लगते हैं जैसे हमको भूख अच्छी लगती है और बहुत अच्छा भोजन मिलता है तो हम बड़े चाव से उस भोजन को करते हैं लेकिन जब पेट भर जाता है उसके बाद हम कहें कि नहीं थोड़ा सा और खा लो तो हम कहते नहीं आप, सम्भव नहीं क्योंकि अब हमारे आनंदों को भोगने की क्षमता समाप्त हो क्योंकि वो अनावृत हुआ था वो वापस आवरत हो गया अब वो डब्बा बंद हो गया अब उसमें से आनंद का और सर्जन नहीं हो रहा है इसलिए हम अब और उसका आनंद नहीं ले सकते ऐसे ही हर भोग के लिए है क्षणभर के लिए अनावरत होता है और फिर आवरत हो जाता है और उसके बाद में हम फिर उसी और ये जो क्षण भर के लिए अनावरत होता है ये उस परम आनंद शक्ति का लक्षवा हिस्सा लाखों लाखवा हिस्सा भी जो अनावरत होता है चाहे कोई सा भी भोग हो उसके समय जो हमारे आनंद की जो अनुभूति हमको होती वो परम शिव के आनंद की ही अनुभूति है लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है जैसे करोड़पति के खजाने में से एक रुपया बाहर आया हो बस इतना से वो आनंद की एक झलक मिल जाती और योगी उसी झलक को पकड़ के उस खजाने को खोज लेते हैं जब हम कोई भी भोग का उपयोग करते हैं, उस समय हम अगर इंट्रोवर्ट हो जाएं ना अंतर्मुखी हो जाएं हम सामान्य बहिरमुखी होते हैं जब भोजन करते हैं तो भोजन की तारीफ होती है या जो भी हम संसार में संगीत सुनते हैं तो संगीत की तारीफ होती है हम समझते हैं वो संगीत जहाँ से आ रहा है वहाँ आनंद है आनंद तो वहाँ है जहाँ संगीत अंदर जा रहा है हम उल्टा उल्टी दिशा में देखते हैं कि संगीत वहाँ बज रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है जबकि सचमुच में वो संगीत तो उस आनंद को उगाट रहा है जो यहाँ है जो हमारे अस्तित्व के भीतर आनंद है उस आनंद को वो अनावरत कर रहा है तो वो आनंद हमारे अपना स्वरूप है तो योगी की दिशा अंतर्मुखी होती है और भोगी की दिशा बहिर्मुखी होती है सामान्य व्यक्ति बाहर आनंद देखता है कैसा मौसम है कैसी सुंदरता है कैसा संगीत है कैसा भोजन है कैसा स्पर्श है कैसा दृश्य है वो सब चीज़ें उसको बाहर दिखाई देती है और योगी को ये सब चीज़ें अंदर दिखाई देती कि उसके अंदर एक खजाना है जिसमें सौंदर्य भी है नृत्य भी है संगीत भी है आनंद भी है सब कुछ उसके अंदर है खाली वो समय समय पर भिन्न भिन्न औजारूस भिन्न भिन्न आनंद के स्वरूपों को खो, खोल देते हैं क्षण भर में खोल देते हैं वापस बंद हो जाता है तो हम जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं कि हम आनंद रूप हैं हम चैतन्य रूप हैं और हमारे भीतर ही संसार के समस्त भोग छिपे हुए हैं हम शिव रूपता की ओर बढ़ जाते हैं और जब हम इस सतत जागरूकता में रहते हैं कि ये संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको देखने वाला ही शिव है उसको भोगने वाला ही शिव है और जितने आनंद हमको बाहर दिखाई देते हैं वो आनंद हमारे भीतर ही है मेरा अपना वास्तविक स्वरूप आनंद है तब हम उस आणोमल से बाहर ये जो पिछली बार हमने बात करते पूरे पुर्याष्टक होता है जो पिंड नहीं छोड़ता आत्मा के चारों ओर जो पंच तन और मन बुद्धि अहंकार इसका आठ चीज़ों का एक जाल होता है या पिंजरा होता है जिसमें आत्मा जकड़ जाती है ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है जो चेतना के ऊपर ये आठ आवरण है उसको अपने मूल स्रोत से मिलने से रोक देते हैं जैसे कि एक जल की बूंद के आसपास आप शीशी बना दो ढक्कन लगा दो थैली में बंद कर दो तो वो अपने मूल स्रोत समुद्र से मिलने की जो उसकी कामना है वो पूरी नहीं कर पाती आप उसको इधर से उधर ले जाओ लेकिन वो समुद्र में जाने की उसकी जो लॉन्जिंग है जो उसकी मूल इच्छा है उसकी जो नॉस्टेल है कि मेरे को घर वापस जाना उसमें वो अधूरेपन को महसूस करती मुझे घर जाना लेकिन जाने को नहीं मिल रहा है चाहे तुम उसको एक बूंद को इत्र की शीशे में बंद कर दो चाहे सोने के डब्बे में बंद कर दो लेकिन उस बूंद की उस शाश्वत इच्छा को हम कभी भी छीन नहीं सकते कि वापस समुद्र में जाने की इसकी इच्छा आप करके देख लो जैसे ही खुलोगे वो वाष्पीकृत हो जाएगी बादलों के साथ मिल जाएगी कहीं बरस जाएगी कहीं नदी नाले में मिल जाएगी और अंत में वो बहते हुए समुद्र में चली जाएगी उसकी शाश्वत इच्छा को हम समाप्त नहीं कर सकते एक बूंद की शाश्वत इच्छा है कि मैं वहीं जाऊँ जहाँ से आई हूँ ऐसे ही हमारी व्यक्तिगत चेतना है जो पूर्ष्टक में बंद है उसकी शाश्वत इच्छा है उसका नॉस्टेल है कि मैं जहाँ से आई हूँ वहीं पर मुझे जाना है और वो उस महानव से आई है जो चैतन्य का समुद्र है वो परमेश्वर है जो शिव है और उसमें मिलने के बाद शिव में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता जैसे एक बूंद को आप समुद्र में डाल दो तो वो बूंद क्या हो गई समुद्र बन गई अब उस समुद्र में तो बूंद मिला दो तो कोई समुद्र बड़ा नहीं हो गया है बूंद निकाल दो समुद्र छोटा नहीं हो जाता है और वैसे ही उस शिव में जब वो चैतन्य मिल जाता है तो वो भी शिव हो जाता है और जब उसमें से चैतन्य निकल के नई चेतना बनती है तो वो जीव बनता है और वो जीव भी शिव ही है लेकिन उस शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण मेवा जब उसमें से जो निकलता है वो भी पूर्ण है जो बचा रहता है वो भी पूर्ण है इसलिए हम चैतन्य होते हुए पूर्ण हैं ये आणोमल ही हमको इस भ्रम में रखता है कि हम दीनहीन छोटे बूढ़े गरीब दुखी बीमार या अन्यथा जो भी हैं वो हम उस आणोमल के कारण समझते हैं अगर ये आणोमल चला जाता है तो बाकी के दो मल माई मल और कार्म मल जो हमने इसके बाद पढ़े थे वो अपने आप चले माई मल क्या है कि हर कण कण के ऊपर एक आवरण है जो हमको ये भ्रम में डालता है कि ये कंकर है या पत्थर है कुर्सी और, और या दुश्मन है और मित्र है सब लेकिन वो सत्य कि शिव ही है सबको उस सत्य को आवरण कर देता है वो सत्य हमको दिखाई नहीं देता ये है माईमल यानी माया का आवरण ही माही मल है मल याने अज्ञान आवरण यानी मल या मल ही अज्ञान है मल ही आवरण है या अज्ञान ही आवरण है हम जो कुछ देखते हैं उसमें हमको भिन्नता दिखाई देती है कि कुर्सी है ये टेबल है ये व्यक्ति है और जो कुछ हम सुनते हैं उसमें भिन्नता सुनाई तो देती है कर्णप्रिय है ये कर्कश है सब चीज़ें हमको दिखाई देती सिवा है शिवा शिव के जो वास्तव में है मूलतः शिव और शक्ति अभिन्न है और जो संसार बनाने के लिए शक्ति उत्पन्न उद्द, होती है उद्दत होती है शिव की वो भिन्नता का धारण करती भिन्नता को स्वीकारती मूलतः वह अभिन्न है जैसे स्वर्ण अभिन्न है एक स्वर्ण यहाँ रखो फिर दूसरा स्वर्ण का ढेला यहाँ रखो तीसरा यहाँ रखो सब अभिन्न है पर जब उनको हम गहनों में ढाल देते हैं तो भिन्न हो जाता है जबकि उसकी मूलता में कोई फर्क नहीं आता ये भी स्वर्ण है ये भी स्वर्ण है ये भी स्वर्ण है लेकिन उसमें जो स्वरूपगत भिन्नता आ जाती है वो हमको दिखाई देने लगती है। इसलिए सब कुछ जो कुछ है वो चैतन्य शिव की शक्ति ही है बस उस शक्ति ने भिन्नता स्वीकार कर ली और वो भिन्नता बनाए रखने के लिए माया आपके आँखों के आगे आवरण डाल देती जिसको हम कंचुक बोलते हैं जिसके द्वारा भिन्नता सतत दिखाई देती हमको अभिन्नता का एहसास नहीं हो पाती ये माईमल है तीसरा है कार्ममल जब हम अपने आप को इस चमड़ी के अंदर स्थित व्यक्ति समझते हैं कि हम ये हैं ये शरीर मैं हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं बीमार हूँ जब हम आणो मल वहाँ हैं तो उस आणो के द्वारा छले जाते हुए जब हम जितने भी काम करते हैं वो समस्त कर्म कर्म फल के जनक होते जो भी काम करोगे वो कर्म फल का जनक होगा और कर्मफल यानी पाप आध्यात्मिक भाषा में कर्म फल मतलब पाप क्यों कि आपका जो मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है कि कर्म फल से मुक्ति होना आप तुम कहो हम पुण्य को कैसे पाप कह सकते पुण्य भी करोगे तो भी कर्म फल है और फिर से पुनर्जन्म मिलेगा फिर पुनर्जन्म मिलेगा तो उसमें पाप पुण्य दोनों होंगे फिर पुनर्जन्म मिलेगा इस तो पुनर्जन्म के चक्र से बाहर न आ पाना पाप आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य होके भी पुनर्जन्म के चक्र से बाहर न आ पाना या न आने का प्रयास करना पाप है इसलिए हम पुण्य पुण्य कहते जाएँ तो भी पाप है और पाप पाप करते जाए तो भी पाप है कुल मिला एक सोने की बेड़ी है लोहे की बेड़ी है लेकिन बेड़ियाँ दोनों हैं पाप भी संसार में खींच के रखता है पुण्य भी संसार में खींच के रखता है वो मोक्ष का मार्ग बंद कर देता है फिर पाप पुण्य से मुक्त कर्म हम कितनी बार बात कर चुके कि इस हाथ में कांटा लगा इस हाथ में से निकालेंगे तो कोई पुण्य नहीं लगेगा उसको कि इस हाथ में कांटा निकाल दिया इस हाथ का या आँख में उंगली चली गई थी तो इस उंगली को पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये उंगली ने दुखा दिया तो आँख दुखी हो गई और उंगली पापी हो गई ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं है क्योंकि ये उंगली भी मैं हूं आग भी मैं ही हूं ये हाथ भी मैं ही हूं ये हाथ भी मैं ही हूं जब मेरा इसमें उतनी ही अहंता है कि ये जो मैं हूं उतनी अहंता इस हाथ में भी है ऐसी ही जब मेरी अहंता विश्व अहंता हो जाएगी पूरा ब्रह्मांड मैं ही तो हूं मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर कोई पाप में कोई पुण्य नहीं क्योंकि मैं ही हूं मैं मेरे ऊपर कैसा अत्याचार कर सकता हूँ मैं मेरे ऊपर कैसा पुण्य कर सकता हूँ मैं अपने सिर की कंगी कर लूंगा तो क्या मेरे सिर के ऊपर कोई मैंने कृपा करी क्या मैंने चेहरा धो लिया तो क्या किया क्या मैंने इस चेहरे को धोने से कोई पुण्य का काम करा इसमें पाप सिर्फ तब होता है जब दो होते जब तक द्वे थे जब तक पुण्य पाप है जब तक एक है दुनिया में एक के सिवा कुछ नहीं है तो फिर कोई पुण्य नहीं है पाप नहीं जब मैं अपने ऊपर ही पुण्य नहीं कर सकता अपने ऊपर भी पाप नहीं कर सकता इसलिए कार मल से बंधन अपने आँख हो जाता है जब हम की एकाग्रता समग्रता इंटीग्रिटी को स्वीकार कर लेते कि ब्रह्मांड एक यूनिट है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तो हम पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं यही भावना कार्ममल से हमको मुक्त करते हैं तो कार्ममल हमारे कर्मफल की जनक है जब हम अपने आप को अलग मानते हैं संसार को अलग मानते हैं और एक से दो समझते हैं तो उस समय कार्म मल है जब हम संसार को देखते हैं और हमको सब कुर्सी टेबल दिखाई देते हैं तो ये माई मल है शिवनी दिखाई देता बाकी सब दिखाई देते और जब हम अपने आप को दीनहीन गरीब बूढ़ा बीमार समझते हैं या धनवान विद्वान ब्राह्मण कुछ भी समझते हैं उस समय आनोमल तो ये तीन मल मुख्य हैं इनमें आनोमल सबसे बड़ा है दूसरा है माईमल तीसरा है कार्म ये तीनों मल इस संसार को वैसा बनाए रखते हैं जैसा हमको दिखाई देता है तो इन तीनों मलों के कारण तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धिवर्तना तन्मात्र का उदय होता है तन्मात्र उदय रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्तना यानी हम जब कोई भी बात बोलते हैं कोई भी बात सुनते हैं कुछ भी देखते हैं तो हमारे अंदर तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती द्वितात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा अरे वही है ना जो कई बार मेरे से पैसे ले और वापस नहीं लाया पहले क्षण जब हम देखते हैं किसी को तो हमको सिर्फ शिव दिखाई देता है लेकिन वो इतना छोटा क्षण होता है कि सामान्य व्यक्ति उस क्षण को नहीं पकड़ पाता हम जब किसी भी वस्तु को सबसे पहले बार देखते हैं चाहे वो पत्थर को देखें कुर्सी को देखें वो अभिन्नता का रूप लिए होता है लेकिन वो एक इतना छोटा क्षण होता है कि बिजली की गति से चला जाता है और तुरंत ही अंदर हमारे जो अनुभवजन्य विचार हमको उद्वेक पर ढकेल देते हैं वो जो माया की शक्ति है वो हमको उस शिव को ज़्यादा देर देखने नहीं देती हम जैसे ही है देखते हैं कि शिव वो खींच के ले आते हैं शिव नहीं है ये वही है जो तुम्हारे पैसे खा के गया था ये वही है जो कल बोल के गया था हूँ और आया ही नहीं था ये वही है जिसने तुम्हारे खिलाफ़ चुगली करी थी यानी हमको सतत वो फिर से माया में खींच के लिए हम एक क्षण को लिए देखते हैं कि शिव है और दूसरे क्षण हम भूल जाते हैं एक गुलाब के फूल को देखते हैं हम पहला क्षण हमारी चेतना उस चेतना से एक हो जाती है जैसे हम उसको देखते हैं हमारे अंदर की चेतना उस चेतना से अभिन्न हो जाती है लेकिन दूसरे ही क्षण हमारी चेतना कहती अरे ये तो गुलाब है मंगाया था अपन ने गेंदे का फूल ले आया गुलाब का फूल हमारे अंदर प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गई गुलाब भी लाया तो कैसा लाया बासी दिखाया बोला था अगर नीम में गेंदा तो लाल लाना फिर तो गुलाबी वाला गुलाब ले आया अरे हमारे अंदर पता नहीं कितनी प्रतिक्रियाँ उसकी शुरू हो जाती किसी भी वस्तु को लेते हैं हम उसकी तुलना अपने अनुभवों से अपनी अपेक्षाओं से करना शुरू कर देते देखो आया लेकिन मैंने बुलाया था उसके दो घंटे बाद आया यानी कुल भी कुछ भी हो हमारे अपने अनुभव अपेक्षाएँ उस पर हावी हो जाती और हमको द्वेद की दिशा में ढकेल देती इसका इसी का नाम है तदमात्रोदय यानी जैसे ही हम किसी वस्तु व्यक्ति विचार दृश्य किसी को भी देखते हैं या कुछ सुनते हैं या कुछ चखते हैं चखते से चखते से स्वाद काएं का आएगा शिव के आनंद का लेकिन जैसे चखेंगे, अरे इसमें नमक ज़्यादा है अरे नमक डालने भूल गए और मीठा ज़्यादा हो गया मतलब हमारे पुराने अनुभव और अपेक्षाएं उस पर हावी हो जाती हैं और तत्ण हम भूल जाते हैं कि शिव का आनंद जो हम अंदर देख रहे थे तो क्षण भर में भूल जाते हैं और हम बाहर की तरफ संसार में फिर आ जाते हैं फिर लड़ाई शुरू हो जाती रोज ऐसी दाल बना देते हैं क्या बात है इसमें नमक हमेशा कम रहता है कभी ज़्यादा डाल देते हैं कुल मिलाकर हम जो जितनी इंद्रियजन्य हमारे अनुभव हैं उन सब अनुभवों में तन्मात्र उदय हो जाता है तुरंत हम तन्मात्रा शुद्ध रूप में शिव है जैसे शब्द शिव है रूप शिव है रस शिव है लेकिन रस जब मीठा कड़वा तीखा नमकीन हो जाता है तो फिर वो शिव नहीं रह जाता उस समय वो रहता तो शिव है लेकिन उस पर माया का आवरण चढ़ जाने की वजह से हमको भिन्नता दिखाई देती है अरे रस तो है पर ये तो मीठा है रस्त तो है पर ये कड़वा है तो रस स्पर्श शब्द रूप गंध ये सारी तन्मात्राएं अपने शुद्धतम स्वरूप में जब भिन्नता का आवरण नहीं पहनती जैसे गंध मतलब शिव लेकिन जब कहेंगे ये तो सुगंध है ये तो दुर्गंध है तो फिर वो माया लेते का आवरण पहन लेती इसलिए तन्मात्रोदय का मतलब होता है कि जैसे ही प्रथम क्षण हमारा ताप का किसी चीज से होता है दूसरे क्षण हम उसके शिव तता को भूल जाते हैं योगी होता है उस प्रथम क्षण को पकड़ लेता है, और वो उस प्रथम क्षण को अपने दृष्टि में स्थिर कर लेता है संसार के व्यवहार वैसे ही करता है दोस्त आता है तो गले मिलता है कोई पैसे लेने आता है तो उसको कहता कल आना आज नहीं वो सब वैसे व्यवहार करता है लेकिन उसकी नज़र से वो शिवतता नहीं हटती उसकी अगर चोर भी आता है तो उसे लड़ाई करता है पकड़ता है उसको पुलिस के हवाले करता है क्योंकि अपने सांसारिक कर्तव्य से वो भी नहीं भागता इस बारे में अच्छी तरह से समझ लें अपन कि ये जो अद्वैत शिव दर्शन है आपको संसार के किसी भी कार्य से भागने की सलाह नहीं देता आपको न तो ये कहता है कि भैया तीर्थ करने मत जाओ वो ये भी नहीं कहता कि करने जाओ ये भी नहीं कहता वो कि ऐसे कपड़े मत पहनो और ऐसा भी नहीं कहता कि ऐसे कपड़े पहनो ये आपकी रुचि जन वैसा जचे वैसा कपड़ा पहनो रुचि आए वहाँ जाओ रुचि आए वो भोगो जो रुचि आए जो पहनो रुचि आए जिससे मिलो रुचि आए जो धर्म को वापरो घर में तुम क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियनिटी चलाते रहो आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म के बने रहो वो आपको किसी भी चीज़ में दखल नहीं देता आप जो हो वैसा रहो लेकिन दृष्टि बदलने का कहता है कि जब आप संसार को देखते हो तो शिव दिखे अंदर देखो तो शिव दिखे बाहर देखो तो शिवत्व तो दिखे हम अंदर अपने आप को जाने कि हम शिव हैं लेकिन इस संसार के समस्त कर्तव्यों को करते हुए बिना किसी आडम्बर के हम कहते हम तो शिव हैं साहब हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे बैठे बैठे खाएंगे ये नहीं कहता काश्मीर शिव काश्मीर शिव ये भी नहीं कहता कि हम चूंकि शिव है अब हमारे कोई कर्तव्य नहीं है भी बीमार पड़ी तो पड़ी होगी हम इलाज नहीं करें हम तो शिव हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप संसार के समस्त कार्यों को करते हुए शिवत्वता की दृष्टि रखिए इस जागरूकता में जिएं कि जो ये काम कर रहा है वो शिव है और ये जो काम जिसके प्रति कर रहे हैं वो भी शिव ही क्योंकि अभिन्नता की दृष्टि के साथ में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा कर्म फल शून्य हो जाता है क्योंकि हम यहां गए क्वाई के पाप लगेगा उंगली पे ये कांटा निकाला कौन सा पुण्य लगेगा इस तरह से जो हम अभिन्नता के दृष्टि से संसार के काम रोज के काम करें सब करें कोई मना नहीं है कोई आनंद को भोगने की मनानी है कोई बढ़िया खाना खाने का मना नहीं है कोई बढ़िया कपड़े पहनने का मनानी है कोई बढ़िया बिस्तर पर सोने का बनानी है लेकिन इन सबसे एक आंतरिक तात्विक विरक्ति होना जरूरी है कि ये है तो आनंद ये जिस दिन नहीं रहेंगे तो वो आनंद हमको युवा अवस्था को भोगना बहुत अच्छी बात है भोगी लेकिन इस जागरूकता के साथ कि हमेशा नहीं रहने वाली क्योंकि शरीर है ये मैं नहीं हूँ ये तो शरीर तो जैसे कपड़े फटते हैं ऐसे जर जर होना ही है इस भावना के साथ अगर हम अपने शरीर को भोगें तो भोगिए ना सब कुछ भोगिए जो मिल रहा है आपको आपके प्रारब्ध से जो मिल रहा है भोगिए लेकिन उसमें एक दृष्टि जागरूकता बनी रहे ये मैं नहीं हूँ ये मेरा शरीर वास्तविक स्वरूप नहीं मैं चैतन्य रूप हूँ ये शरीर जर्जर होगा मिटेगा और ये एक वाहक है जो मुझे यहाँ पर लाया है क्यों लाया है ताकि मैं अपने स्वरूप को पहचान सकूँ और अपनी यात्रा में उस अंतिम पड़ाव पे जा सकूँ जिसके लिए मेरा अस्तित्व है जैसे कि एक बूंद है उसकी बहुत इच्छा कि मैं समुन्द्र में जाऊँ और उसको मालूम पड़ जाए कि भैया मेरे को अब जिस राह में जा रही हूँ जिस शीशे में बैठे हुए हैं शीशे अंतिम रूप से समुद्र में जा फूटने वाली है तो उसके लिए ये सर्वोत्तम सौभाग्य की बात है कि मेरी यात्रा शुरू हो गई ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम इस पुरेष्टक से बाहर जाएं, तो हमको उस अंतिम यात्रा के लिए जीने की नज़रिया बदलना पड़ेगा तरीका नहीं बदलना है जो जीने का तरीका है हमको लगे जो उचित है जो सोशल है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है वैसा व्यवहार करते चले असामाजिक व्यवहार करने की जरूरत ही नहीं है एक सामाजिक व्यवहार करें जो संसार में उत्तम व्यवहार है उसको करते हुए अगर हम आप अगर हमारे से दृष्टिकत दोष ना हो हम सब संसार में शिव को देखते रहे अपने आप को शिव मानते रहे करने वाला शिव है और भोगने वाला भी शिव है और जो भोगा जा रहा है वो भी शिव है और इस दृष्टि से जब हम इस संसार में अपना कार्य करते हैं तो हमको भागने की कोई ज़रूरत नहीं हम जहाँ हैं जैसे हैं जो कर रहे हैं जो पहन रहे हैं उड़ रहे हैं खा रहे हैं उन सबको करते हुए भी उस शुद्धता को पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जैसे हम कहते हैं हमको तो यार वैसा भोजन पसंद नहीं जो नॉन सामिश भोजन पसंद नहीं तो ठीक है मत खाइए पर जो खा रहा है उससे नफरत भी मत करिए नाग बहुमत से तोड़िए जो है अपने अपने तय सब उचित है हमको उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से कोई माय नहीं क्योंकि तो हमारी नज़र में जब भिन्नता नहीं होगी तो हमारे हृदय में असीम प्रेम होगा और ये प्रेम क्लासिफिकेशन नहीं करता कि इस व्यक्ति पर ज़्यादा होगा इस पर कम होगा वो मोह है जो भेद करता है ये मेरा बच्चा है ज्यादा प्यारा है पड़ोसी का बच्चा कम प्यार्यारा और दूसरा दुश्मन का बच्चा तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है ये हमारा मोह है जो भिन्नता करता है मोह सांसारिक है और प्रेम दिव्य है प्रेम कभी भिन्नता नहीं करता प्रेम का आजकल बहुत बड़ा होता है जो पूरा ब्रह्मांड को अपने में समेट सकता है इसलिए प्रेम आध्यात्मिक है मोह सांसारिक है भूमते पर अब वो परवश होके ये शिव उन सब कष्टों को भोगता है भोंगते यानी भोगता है परवशों भोगम उन भोगों को परवस होकर भोगता है दुखों को भोगता है और सुखों को भी परवस होके भोगता है क्योंकि जो आता है वो भोगना पड़ता है उसको उसने जो कर्म किए हैं उसके फल को भोगना है ये एक उसने खेल चालू कर दिया खुद ने कि मैं खुद को भूल जाऊंगा फिर जैसा करूँगा वैसा फल मिलेगा फिर उसके बाद में फिर और आगे फिर आगे खेलेंगे वो खेल चलता चला जाएगा जब तक कि स्मृति नहीं हो जाए कि मैं कौन हूँ उठ के खड़ा हो जाए वो यारे मैं तो खिलौना समझ रहा था अपने आप को वास्तव में तो मैं खिलाड़ी हूँ मुझे इस खिलौने की तरह खेला जा रहा है ये मेरी अपनी गलती है खेलने वाला मैं ही तो हूँ और मैं खिलाड़ी होते अपने आप को खिलौना क्यों समझ रहा हूँ तो ये भूगते परवश कौन होता है खिलौना परवश होता है जब कोई खेलता है उस खिलौने से तो खिलौना परवश होता है जब कोई पत्थर फेंकता है तो पत्थर परवश होता है फेंकने वाला नहीं खिलौना परवश होता है खिलाड़ी परवश नहीं होता इसलिए हमारे ये जो भुगते पर्वशों भोगम पर्वस होकर जो भोगता है तद भावार्थ संसर और इस तरह वो संसरण करता है संसरण करने का मतलब होता है संसार में आना जाना आना जाना जो हम कहते हैं संसार में जरावृद्धि व्याधि मृत्यु ये जो हमारा चक्र है कि जब हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं बीमार होते हैं बूढ़े होते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर नया शरीर ग्रहण करते हैं तो ये जो संसार की साइकिल है जो संसार का चक्र है इस चक्र में घूमते रहते उसी का नाम है संसरण तो इस तरह हम परस होके संसरण करते रहते हैं संसार में गोल गोल घूमते रहते हैं और संस्कृति प्रलय से हास्य अब ये कहते हैं कारणम संप्रचक्ष में आप शिव बोल रहे हैं यहां पर शिव ही सारी बात बता रहे हैं कि संस्कृति प्रलय से कारणम यानी संस्कृति का जो कारण है यानी संसार में गोल गोल घूमने का जो कारण है इस संसार में जो घूमने का कारण है उसका प्रलय यानी उसको समाप्त करने का विधान सम सम्रतक्ष में उसको मैं अच्छी तरह से तुम्हें मतलाता हूं शिव बोलते हैं कि इस संसार में जो घूमते रहने का जो कारण है कि शिव कहते हैं कि जो संसार में व्यक्ति गोल गोल घूमता रहता है बुढ़ा होता है जन्म लेता है फिर बड़ा होता है फिर बुढ़ा होता है फिर जन्म लेता है, है मृत्यु होती है इस तरह से जो घूमते रहने का जो कारण है उस कारण का प्रलय यानी उस कारण का समाप्त करने का तरीका सम्रच में अब उसको मैं अच्छी तरह से तुम्हें बताता हूं तो तब वो शिव कहते हैं कि तदा तो एकत्रुणस तदात लयो दया जब आप इस पुरियाक के अंदर सीमित होकर अब साधना करने वाला साधक पुरियाक में सीमित है ही अष्टक की सीमा के बाहर कब गया वो अष्टक की सीमा के अंदर ही रहेगा हम जब तक जो हो गया बाहर तो उसको साधना की क्या जरूरत जो अष्टक से पिंड छोड़ दिया है जिसका उसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं लेकिन जो उस पुरिया के अंदर है संपूर्ण जब वो उस पुरिया के अंदर आरूढ़ है तदा तथा लयो दयो तब वो ये जब जान ले कि मुझ में और शिव में कोई भी अंतर नहीं है इस बात का प्रबलता से पहले तो विश्वास करे फिर वो चिंतन करे कंटेम्पलेशन करे चिंतन करे कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली चेतना हूँ जो परम शिव के परम सागर से चेतना के महारणाव से बिछुड़ एक बूंद के रूप में इस शरीर के अंदर बैठे जब वो जानता है इस सत्य को तो जो आसपास के पूर्याष्टक हैं जो उसको जकड़ के बैठे हैं वो भी उसको शिव रूप में दिखाई देने लगता कि ये पूर्याष्टक क्या है ये शब्द स्पर्श रूप रसगन ये वासना पिंड अपने पिछले बार बात करी थी कि वासना पिंड कहलाता है लेकिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द स्पर्श रूप गंध अब तक जो भिन्नता का तब तक, तक वासना जैसे मुझे ये चाहिए थी नहीं मिला मुझे ये खाना था ये नहीं खा पाया मुझे ये कपड़े पहनने थे नहीं पहन पाया मेरे को अपने घर का मकान चाहिए था नहीं बना पाया ये अधूरी इच्छाएँ हमारी वासनाएँ है होती हैं जो जकड़े रहती हैं पिंड में उस आत्मा को पकड़े रहती और यही अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म का प्रबलतम कारण है लेकिन जब हमको लगेगा कि इच्छा जैसे समस्त तन्मात्राए उसी में इच्छाएं समाहित शब्द मैंने सोचा कि मैंने मीठे शब्द सुने ही नहीं तो मेरे को जब मैं शब्दों को मूल रूप में पहचानूंगा तो उसमें फिर मीठा ही नहीं नमकीन ही नहीं कुछ ही नहीं शब्द मतलब शब्द है वो ब्रह्मा दिखाई देगा मुझे या शिव दिखाई देगा रस मुझे दिव्य रस दिखाई देगा उसमें न मीठा ना नमकीन ना, ना खारा ना कड़वा कोई रस नहीं उस रस में समस्त दिव्यता दिखाई देगी कि दिव्य रस है इस स्पर्श भी दिव्य दिखाई देगा कि समस्त परमेश्वर का ईश्वर का स्पर्श में चाहे पत्थर को पकडूं चाहे किसी को भी पकडूं मैं मेरे लिए तो समस्त स्पर्श दिव्य स्पर्श है इस तरीके से वो पाँच तनमात्राएँ शिव रूप में परिणित हो जाती है और मेरा मन मेरी बुद्धि और अहंकार ये तीनों उस दिव्यता को देखती है स्वीकार करते हैं और स्वयं उसमें विलीन हो जाती हैं। इस तरह से आठों पूर्याष्टक जो उसको पकड़े थे वो सरेंडर कर देते हैं विलीन हो जाते हैं उस आत्मा के अंदर विलीन हो जाते हैं जैसे कि एक मिश्री की कटोरी के अंदर चाशनी भरी है अब वो चाशनी भी वही है और वो मिश्री की कटोरी भी वही है हाँ जिस दिन वो जान ले कि एक दूसरे का हमारा स्वभाव अभिन्न है तो वो कटोरी उसमें विलीन हो जाएगी और ना वो कटोरी रह जाएगी ना उसमें वो पात्र रह जाएगा, वो तो दोनों आपस में एक दूसरे से एकमेक हो जाएंगे एक ऐसे ही पुरियाष्टक शिव कहते हैं कि जब आप समस्त पुर्याष्टक में जखड़े हुए भी उस पुर्याष्टक को अपने स्वरूप में और अपने स्वरूप को उस पुर्यष्टक में लय कर देते हो एक दूसरे से अभिन्नता को जान लेते हो कि इसका भी स्रोत शिव शु है शब्द का स्रोत भी शिव है स्पर्श का स्रोत भी शिव है गंध का स्रोत भी शिव है रूप का स्रोत भी शिव है रस का स्रोत भी शिव है जब हम ये जान लेते हैं और वो जान लेता है कि मेरा भी स्रोत शिव है और मेरा मन बुद्धि अहंकार ये भी शिवत्वता लिए है क्योंकि ये सबको देख रहा है शिव है और वो शिव में ही लीन हो जाता तो वो लय यदा तु एकत्र संवणस तदा तस्य लयोदयो यत छन्न भोक्तृता में थी तत्स्य चक्रेश भवे शिव कहते हैं कि नियन्न भोक्तृता में इस तरह वो भोक्तृत्व भाव प्राप्त कर लेता है भोक्तृत्व भाव का क्या मतलब होता है कि संसार का एकमात्र भोक्ता मैं हूं मैं हूं हूं जो इस संसार को भोक्ता कैसे जैसे एक बच्चा मिट्टी का खेला बनाता है मिट्टी का केला बनाता है है ना और वो अकेला है उसके साथ खेलता है फिर मर्जी आती लात मार कर तोड़ देता है फिर दूसरा बना लेता है तो वो जानता है कि मैं इसका अकेला मालिक हूँ इस रेती के टिले का मैं अकेला मालिक हूँ मैं मर्जी आएगी जब उसको बना लूँगा मर आएगी जब उसको तोड़ दूँगा इस तरह से मेरे में ये क्षमता है कि मैं जब बनाऊँ जब चाहूँ उसको भोगूँ जब चाहूँ उसको तोड़ूँ मैं अकेला इसका स्वामी हूँ ये भोगतृत्व भाव ये संसार मेरा अपना विकास है ये मेरा आधीन है मैं इसका एकमात्र दर्शक हूँ और ये मेरा अपना ही स्वभाव है तो ये भुक्तत्ता भाव है यानी तो एक भाव ये होता है कि मैं दुखी हूँ या मैं सीमित हूँ उस सीमित भाव से असीमित भाव में पहुँच जाता कि मेरी अपने कोई अब सीमाएं नहीं हैं क्यों नहीं है सीमाएं वो सीमाएँ का थीं पूरा अष्टक की वो आठों शब्द स्पर्श रूप रस प्रसगन मन बुद्धि हंकार ये उसमें विलीन हो गए अब वो असीम हो गए वो चाशनी बाहर आ गई उस कटोरी को तोड़ के बाहर आ गई क्योंकि वो कटोरी उसी में विलीन हो गई वो भी चाशनी बन गई तो जो तो मिश्री की कटोरी थी चाशनी रखी उसमें तो वो भी चाशनी बन गई वो अपने आप में न मिश्री रह गई न चाश्नी कुल मिला के दोनों एक हो गई भिन्नता समाप्त हो गई और सीमा समाप्त हो गई वो जो सीमा थी जिसके द्वारा एक कटोरी बनी थी वो सीमा पिघल गई उससे वो मुक्त हो गई अब मुक्त होने का मतलब है हमारी दिव्य यात्रा की जो रुकावट थी वो समाप्त हो गई दिव्य यात्रा की समस्त दिव्य यात्राओं की एकमात्र रुकावट है पूरे पूर्याष्टक वो जो आठों चीज़ें हैं जो जीवन भर पकड़े रहती हैं मृत्यु के उपरांत भी नहीं छोड़ती हैं अगला शरीर दिलवाती हैं वहाँ भी नहीं छोड़ती हैं और फिर वहाँ से भी निकलती तो फिर वो आठों के आठों साथ में निकलती मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगन कोई भी जन्म ले लो चाहे छिपकली बन जाओ चूहा बन जाओ बिल्ली बन जाओ फिर आदमी बन जाओ लेकिन वो सतत ही पूरा उसके आसपास घूमता रहता है जब तक हम इसको पहचान नहीं लेते कि ये पूरा अष्टक या आठों जो मेरे आसपास है हम क्या होता है हम अपने आप को उस आत्मा के बजाय मन बुद्धि और अहंकार में मैं, मैं हूँ ऐसा समझते हैं इसलिए यह भिन्नता बनी रहती जैसे हम समझते मैं आत्मा हूँ मन बुद्धि अहंकार और समस्त पूजाश्त के पांच तन्मात्राएं ये समस्त विलीन हो जाते हैं शिवत्ता दिखाई देने लग जाती है इसमें शुद्ध शब्द शुद्ध स्पर्श शुद्ध, शुद्ध रस शुद्ध गंध जिसमें ना तो उस गंध में सुगंध है ना दुर्गंध है वो दिव्य गंध है वो दिव्यता इन सब में इन पांचों तन्मात्राओं में दिव्यता पैदा हो जाती ये कहने की यह थ्योरिटिकल बात नहीं है जब हम वास्तव में अपने इस रहस्य को जानेंगे तो हमारे आसपास जो कुछ घटता है उसको देखने की हमारी नज़र पक्का है कि बदल जाएगी पक्के में बदल जाएगी क्योंकि हम जब संसार में कोई भी घटना देखेंगे और अगर इस बात को नहीं भूलेंगे कि इसमें जो सुगंध है या दुर्गंध है या मीठा रस है या नमकीन रस है या हमें जो भिन्नता है वो समस्त भिन्नता के बीच में एक शुद्ध गंध है या शुद्ध रस है शुद्ध स्पर्श है जो न मीठा है ना नमकीन है ना अच्छा है न बुरा है वो है जब वो हम सतत स्पर्श स्मृति में रहेगा तो ये पूरा विलीन हो जाएगा और उस वक्त नियन्न भोक्त में थी अब वो भोक्तत्व भाव को प्राप्त कर लेता है तत चक्रेश्वरों भवित उसी क्षण वो चक्रेश्वर की पदवी प्राप्त कर लेता है चक्रेश्वर मतलब शिव इसको चक्रेश्वर क्यों कहते हैं कि केंद्र से निकलने वाली अनंत धाराएं एक चक्र का निर्माण करते जिसका नाम है संसार केंद्र मतलब शिव उससे निकलने वाली अनंत धाराएं वो भावनात्मक धाराएं भी हैं और वो पंचभूतात्मक धाराएं भी हैं जैसे पत्थर है मनुष्य का शरीर है चांद सितारे हैं ये सब पंचभूतात्मक धाराएं हैं जो मटेरियलिस्टिक वेव्स हैं जो पदार्थ जनित तरंगे हैं समुद्र है जल है मनुष्य का शरीर है पत्थर है और कुछ उसमें भावात्मक धाराएँ हैं जैसे सुख है दुख है करुणा है आनंद है विश्वास है श्रद्धा है ये भी शिव से निकलने वाली धाराएँ हैं ये भावात्मक है। तो दोनों तरह की जा धाराएँ और पंचमुद्धात्मक धाराएँ में जड़ चेतन संसार है ये समस्त धाराएँ भिन्नता बाहर से दिखाई देती है इनके केंद्र में अभिन्नता है चक्रेश्वर चक्र किसी भी चक्र को ले लो एक घट्टी ले लो उसका जो केंद्र है वही उसका स्वामी है आप केंद्र से पकड़ो उस चक्र को आप पूरी तरह से संभाल सकते कोने से पकड़ोगे तो उस पर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते आप कोने से पकड़ के आप चाहो कि घूमता रहे नहीं घूमेगा आप केंद्र से पकड़ो आप घुमा सकते हो उसको केंद्र में समस्त शक्ति केंद्रित है किसी भी चक्र के केंद्र में समस्त चक्र के, शक्ति केंद्र जब आप केंद्र पर पहुंच जाते हो उस पूरे चक्र पर आपका स्वामित्व हो जाता है उस चक्र के किसी भी हिस्से पर आप अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो तो उसको हम चक्रेश्वर कहते हैं संसार के समस्त धाराएं और चाहे भावात्मक धाराएँ हैं पंचभूतात्मक है, उन समस्त धाराओं पर आपका अपना प्रबलतम नियंत्रण होता है तो इस तरह से यह हमको परम शिव ने बताया कि हमको यह संसरण है जो संसार का इसके कारण का प्रलय उसके कारण को आत्यंतिक रूप से नष्ट करने का अगर कोई तरीका है वो तरीका यही है कि हम अपने पूर्याष्टक को स्वयं अपनी पुरुषार्थ से इस पिंड को मुक्त कर लें जो यह बात जानता है उसको पुनः शरीर की आवश्यकता नहीं है जो ये प्रबलता से विश्वास करता है उसके लिए कोई पिंडदान की भी जरूरत नहीं उसके मरने के बाद उसको पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं क्यों नहीं है क्योंकि अब उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है शरीर की आवश्यकता तब तक होती है जब तक कि हम इस पूर्याष्टक के रहस्य को नहीं समझते पुनः पुनः शरीर की आवश्यकता होती लेकिन जिस समय हम इस पूर्याष्टक के रहस्य को समझते हैं कि ये जो चारों तरफ से जकड़ने वाली चीज़ है वो मुझसे भिन्न ही नहीं जिसको मैं बंधन समझ रहा हूँ ये तो मेरा अपना ही स्वरूप है मैं सोच रहा हूँ मेरे आँख के आगे क्या है पता नहीं और जब मुझे मैं मेरा ही हाथ मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ मैं ही तो हूँ जो अपने आँख के आगे हाथ लगा के बैठा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे आँखों के सामने अंधेरा है अब मैं चाहूँ तो अपने हाथ को हटा सकता हूँ उजाला हो जाएगा जब ये रहस्य जानता हूँ उसी क्षण में मुक्त हो जाता हूँ कुछ भी देखूँ मेरे आँख के आगे अंधेरा तो दूर हो गया क्योंकि मैंने अपने ही आंखों के आगे स्वयं में ही अंधेरा कर रखा था उस अंधेरे को आप दूर कर लिया इस तरह से जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है महाराज आणो मल समाप्त हो, हो जाता है जैसे ही इस पुराष्टक के रहस्य को हम पहचानते हैं मल से मुक्त हो जाते जैसे ही आणो मल से मुक्त होते हैं माई मल और कारमल अपने आप चले जाते माईमल और कारमल का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक हम अपने आप को सीमित समझते हैं अपने आप को असीम स्वरूप समझते से फिर संसार में सब शिव दिखाई देने लगता है और हम जो कुछ कर्म करते हैं चूँकि हम अपनी आप में उंगली डाल के इस उंगली को पापी नहीं कह सकते वैसे वैसे समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाते इसलिए कर्म फल भी अपने आप समाप्त हो जाता है तो संसार शिव ही दिखाई देने लगता है जब हम जानते हैं कि चेतना से ही सब कुछ बनाए मेरी अपनी चेतना का विकास है सब कुछ तो फिर माईमल खत्म हो गया और जब मैं सब कुछ में ही हूं तो फिर कार्मल भी खत्म हो गया इस तरह से आणोमल के खत्म होने से माईमल और कार्मल स्वतः ही समाप्त हो जाता उनको अलग से समाप्त तो करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इस तरह से शिव ने हमको एक एक ही छंद में इस पूरी स्पन्दकारिका के पुरुषार्थ का सार समझा दिया कि जब आप वास्तव में योगी हो और इस संसार में मनुष्य जन्म मिला है मुक्त होना चाहते हो तो ये अवसर है जिस अवसर में इस शरीर के अंदर हम इस पुर्याष्टक के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और पुर्याष्टक से बंध हो बंधन से मुक्त होने का नाम है मोक्ष है मोक्ष है ना इस पुर्याष्टक के बंधन से मुक्त हो जाना इन आठ चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाना ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसी की वासनाएँ हमको बांध के रखती है और मन बुद्धि अहंकार इसको हम अपना रूप समझते हैं और इन भिन्नताओं को स्वीकार करते रहते हैं और उसी बंधन में वो आत्मा बंधी रहती जब तक कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता जैसे ही होता है हम अपनी अहंता को मन बुद्धि अहंकार से हटा के केंद्र में आत्मा में ले जाते हैं और बाकी के आठों चीज़ें हमको अपना ही विकास दिखती है अपने ही आधीन दिखाई देती है इन आठों को हम अपने में विलीन कर सकते हैं और उसके बाद में ये बंधन ही जब गल गया बर्फ की तरह कि बर्फ का पानी बन गया तो फिर कोई बंधन ही नहीं, नहीं। है तो यही शिव कहते हैं कि ये एकमात्र तरीका है कि जब तुम अपनी स्वयं की आत्मा को स्वयं की इच्छा से और स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं में विलीन कर सकते हो इसमें शिव भी तुम ही हो तुम्हारी आत्मा भी ही हो तुम्हारा प्रयास भी तुम्हें हो और तुम्हारे आसपास के बंधन भी तुम ही हो तुमने ही तुमको तुम्हारी इच्छा से बंधन में डाल रखा न तुम अलग हो न शिव अलग है न बंधन अलग है बंधन भी ही हो आत्मा भी ही हो और इच्छा भी तुम्हारी तुमने बंधन को स्वीकार कर लिया है, तो तुम बंधन में हो जिस तरह अस्वीकार कर दो कि नहीं मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं चैतन्य हूँ चैतन्य को अपना स्वरूप माओ आठों तो चीजें आस पास निकल के आप में अपने आप मिल जाएगी और उस समय वो बंधन मुक्त हो जाते अंतिम जो छंद है इसका वो हमारा हमारे गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का छंद है वो कहते अगाध संशयां बोधी संशय का समुद्र अगाध है जिसका ना आर है ना पार है ना आधार है इतना जहां ना कोई विश्राम करने की जगह है के बैठने का आगाध उसको बोलते हैं जैसे अगाध समुद्र में फंस गए अब न कोई विश्राम करने की जगह न उसका कोई नीचे पे, पेना दिख रहा है कि कहाँ है न कहीं और न छोर दिख रहा है कि कहाँ किनारा है तो संशय भी ऐसा ही है जहाँ न तो आराम करने की जगह है न उसका कोई पेना दिखाई देता है आधार दिखाई देता है न कोई किनारा दिखाई देता है उसको अगाध बोलते हैं संस्कृत में आगाध जिसका न और न छोर न किनारा न आधार दिखाई देता है उसको अगाध बोलते हैं तो अगाध संशयाम बोध है ना संशय का समुद्र अगाध है हमारे मन में जो संशय है क्यों कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हम अपने कर्तव्य को नहीं जानते हम अपने पुरुषार्थ को नहीं जानते हम अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च कर्तव्य को से तो, उच्युत हैं बुले हुए हैं हम कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है हम मनुष्य क्यों बने हैं हम तो माया चलाती जाती है अरे अरे धन कमाना है अरे अरे बच्चे पैदा करने हैं मकान बनाना है कार खरीदना है हमारे सतत उन कर्तव्यों के प्रति हमको भुलावा देती चली जाती और जैसे ही हम जरा सा इधर की तरफ झुकने लगते हैं कि वो नया कर्तव्य बता देते अरे अरे अभी तो बच्चे की शादी करना है अभी तो तुमको ये करना है इस तरीके से वो सतत हमको माया हमको हम उधर की तरफ देखने नहीं देते जिधर शिवत्ता है और हमारी गर्दन उल्टी दिशा में यानी कि परिधि की दिशा में करके रखती है अगर आपने पुरुषार्थ से अपनी निगाह केंद्र की ओर कर ली तो क्या होगा लोग सबसे पहले तो आप पे हंसेंगे अरे हम सब उधर जा रहे हैं उन्नति कर रहे हैं और तुम यहाँ का आ रहे हो ये कोई उम्र है तुम्हारी अभी ऐसा काम करने की क्योंकि जो माया के विपरीत दिशा में जाता है वो हास्य का पात्र बनता है क्योंकि संसार की दिशा से योगी की दिशा पूरी उल्टी होती है शिव की दिशा से भी योगी की दिशा उल्टी होती है शिव अवतरण करता है वो संसार की ओर भागता है और संसार बनता है और योगी संसार से भागता है और शिव बनता है इसलिए योगी की दिशा शिव की शक्ति की दिशा से उल्टी होती है और शक्ति ही है जो योगी को शिव तक पहुँचाती है उस शक्ति का जब तुम नहीं जानते हो तो माया शक्ति के रूप में आपको या अज्ञात माता के रूप में दूर ले जाती है परमेश्वर से जब उसको जानते हो उसके रहस्य को तो वही शक्ति आपको शिवता तक ले जाती है तो अगाध संशयाम बोध ही तो संशय के समुद्र से समुत्रिणी में उसको अच्छी तरह से तारने के लिए उस भयंकर समुद्र है संशय का जहाँ पर से निकल पाना मुश्किल है लेकिन उसको अच्छी तरह से तारने के लिए वंदे विचित्रार्थ पदाम चित्रांताम गुरु भारती में उस खतरनाक स्थिति से उस भयंकर भयंकर डरावने समुद्र से तारने के लिए पारने के लिए हमको पार ले जाने के लिए जो उन्होंने हमको विचित्र बातें कही जो बातें कही वो विचित्र भाषा में कहीं विचित्र बातें कही कभी कभी गुरु आपको ऐसी सलाह देते हैं कि आपको लगता है बड़ी विचित्र है कभी कह ऐसा लगता मानने लायक नहीं है कभी कभी मन करता है इस गुरु को छोड़ दो कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं करने के लिए कि ऐसे तो मेरे से होना मुश्किल है लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह के ऐसी ऐसी बातें करवा के हमको कड़वी दवा पिला के ऐसे विचित्र कामों को करके हमको उस संशय के समुद्र से पार कर दिया तो ऐसे गुरु को हम वंदे प्रणाम करते हैं ऐसे तो गुरु के प्रचरणों में हम शीश नवाते हैं कि जिन्होंने हमको विचित्र तरीके से क्योंकि जो सांसारिक तरीका है उससे आपको संसार सागर से पार नहीं ले जाया जा सकता सांसारिक तरीके से आप संसार चला सकते हो सांसारिक चतुराई से धन कमा सकते हो मकान बना सकते हो लोगों को धोखा दे सकते हो प्रसिद्ध बन सकते हो नेता बन सकते हो सब कुछ कर सकते हो सिवा परमेश्वर की दिशा में नहीं जा सकते तो सारी चतुराई इसमें काम नहीं आती संसार की इसमें चतुराई के बजाय विचित्रता काम में आती संसारिक दिशा के लिए विचित्रता नहीं चाहिए संसारिक चित्र चाहिए हमको यहाँ पर तो विचित्रता चाहिए इसलिए संसार की दिशा से उल्टी दिशा में ले जाने के लिए उसकी जो गुरु की सलाह होती है वो भी विचित्र होती है गुरु की दिशा दर्शन भी बड़ा विचित्र होता है तो उस विचित्र दिशा दर्शन से आपने हमको उस अगाध संशय सागर से पार लगा दिया तो हे परम गुरुदेव हम आपको प्रणाम करते हैं इस तरह से इस परम गुरुदेव को प्रणाम के साथ ही हमारी स्पंदकारिका की जो अध्ययन श्रृंखला थी जो अब पूरी होती है आगे हम जो अगला जो भी लेंगे ईश्वर तत्व विज्ञा के लिए सोच रहे हैं उसके पहले दो तीन हफ्ते हम सामान्य चर्चा करेंगे काश्मीर शिव दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों पर वैसे हम हर बार जो जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसके साथ में इन सिद्धांतों की चर्चा अक्सर होती ही है उसके बावजूद काश्मीर शिव दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों का हम समझने का प्रयास करेंगे उसके अलावा हम यहाँ पर चाहेंगे कि अपन सब लोग इंटरेक्ट करें आपस में प्रश्न पूछें प्रश्नोत्तर दें एक दूसरे से बातें करें ताकि इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो दिमाग का क्लियर हो विज़न क्लियर हो और विज़न का ही एक सबसे बड़ा योगदान है हमारे आध्यात्मिक उन्नति में तो उसका हम प्रयास करेंगे अगले दो तीन हफ्ते में और उसके बाद में फिर हम अगला जो अध्ययन का क्रम शुरू कर देंगे नए शास्त्र के साथ में अगले हफ्ते हम पटकार जी का जन्मदिन मनाएंगे उसके अलावा जो नेहरू पवार जी का तो 29 तारीख को है और 16 तारीख को शरण का जी का है जन्मदिन तो अब इनसे संपर्क साध लेने की कोशिश करते हैं कि लोग अगर उपलब्ध हों या न भी हो तो अगले हफ्ते हम पड़िदा जी का जन्मदिन तो तय है कि मनाएंगे तो बाकी आप सबको शांति से पूरा स्पंदकारिका का अध्ययन देन, में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु नारायण नारायण